जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तब वहां पर हर्ष की तरफ से ये कन्फर्म न्यूज आई कि मेहता वाकई में इस केस में इन्वॉल्व है हर्ष ने रियल एस्टेट कंपनी के मैनेजर से उन सभी इम्प्लाइज के पास कॉल करवाया था जो कि अश्विनी मेहता के साथ काम करते थे उन सभी इम्प्लाइज का एक सुर में यही कहना था कि मेहता का बिहेवियर काफी अजीब था और उन लोगों ने तो ये भी कन्फर्म किया कि मेहता ने मेघासानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये भी बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बदले में मेहता को अच्छा खासा कमीशन भी दिया गया था लेकिन फिर बाद में मेघा ने कॉन्ट्रेक्ट तोड़कर किसी दूसरे सेलर से घर खरीद लिया इस बात को लेकर मेहता का बॉस के साथ झगड़ा भी हुआ था मेहता उस टाइम मेघा के बिहेवियर से बहुत गुस्से में था और वो उससे बदला भी लेना चाहता था हालांकि कंपनी का ऐसा कोई रूल नहीं होता है प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो किसी भी वक्त अपनी डील मिलने पर किसी और सेलर से प्रॉपर्टी खरीद सकता है लेकिन उस डील की वजह से मेहता को काफी नुकसान हुआ था और वो किसी भी हालत में मेघा को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए सबक सिखाना चाहता था लेकिन जो घर का मालिक था उसे मेघा की तरफ से डिपॉजिट मिल चुका था ऐसे में वो किसी भी तरह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था सो उसने भी मेहता का साथ नहीं दिया दरअसल रियल इस्टेट इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता रहता है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्ट तोड़ना आम बात है और जितने रियल इस्टेट की एजेंसिया है सब ये सब प्रॉब्लम झेलती रहती है लेकिन उस टाइम मेहता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जब वो छोटा था तभी उसके माँ की डेथ हो चुकी थी और अब इस टाइम उसके फादर की भी हालत बहुत सीरियस थी अपने बाप के इलाज के लिए वो इस ब्रोकर की जॉब पर ही डिपेंडेंट था और कंपनी में बने रहने के लिए आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना होता मेगा सानी वाली डील उसके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती थी लेकिन ये डील ख़राब होने के बाद तो मेहता के लिए अपनी नौकरी बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया था पुलिस को मेगा सानी वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने के साथ ही रियल स्टेट के कर्मचारियों ने पुलिस को मेहता के बारे में और भी कई चीजें की एक फीमेल वर्कर ने बताया कि मेहता की नौकरी लगने के तीस दिन के भीतर ही उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी वो कंप्लेंट भी कम्पनी के कस्टमर्स की तरफ से की गई थी उसका कस्टमर्स के साथ भी बिहेवियर बहुत खराब था इस वजह से मेहता का कंपनी से बाहर होना बिल्कुल पक्का हो गया था बाकी के एम्प्लाईज उसे और अच्छे से जानते थे उन्हें यह भी अच्छे से पता था कि मेहता के पास एक ऑटो रिक्शा हुआ करता था जिसे चलाकर वो अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था वहां भी उसकी किसी से बनती नहीं थी। एक बार ऑटो ड्राइवर के साथ भी किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी मेहता की उस ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट हो गई थी लेकिन वो ऑटो ड्राइवर फिजिकली मेहता से काफी ज्यादा स्ट्रांग था ऐसे में उसने मेहता को बहुत पीटा था उसके बाद उस ड्राइवर को जब ये पता चला कि मेहता रियल स्टेट एजेंसी में काम करता है तो फिर वो यहाँ कंपनी में पहुंचकर प्रॉपर्टी खरीदने की बात करने लगा वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो मेहता को परेशान कर सके कंपनी की तरफ से मेहता से उधर लेकर घूमकर प्रॉपर्टी दिखाता कम्पलेट किया था वो ड्राइवर जान मेहता को परेशान करने की कोशिश कर रहा था जब यह चीज मेहता को समझ में आई तब वो बहुत गुस्से में था वो उससे भी बदला लेना चाहता था अब भले ही कंपनी के एम्प्लॉज को इस शख्स का नाम नहीं पता था लेकिन फिर भी विक्रांत को और पुलिस वालों को ये समझने में देर नहीं लगी कि मारने का प्लान बनाया था एजेंसी के एम्प्लाईज ने पुलिस को तीसरे विक्टिम केला ठाकुर और अश्विनी के बारे में भी बताया था उन लोगों ने बताया की केला ठाकुर कंपनी का अच्छा खासा कस्टमर था वो अक्सर ऑफिस में आता जाता रहता था वो भले ही कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता था लेकिन अपना स्टेटस दिखाने के लिए अक्सर आता रहता था केला सूअर पालने का काम करता था उतने पैसे भी नहीं थे उसके पास लेकिन औरतों को खुश करने के लिए खुद को बहुत अमीर दिखाता था हमेशा ऐसे बात करता था जैसे अभी जा के घर खरीद लेगा और अक्सर ब्रोकर के साथ घर देखने के लिए जाता भी रहता था कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर उसकी आदत जान चुके थे ऐसे में सब उसको इग्नोर करते रहते थे लेकिन मेहता ने तब नई नई नौकरी ज्वाइन की थी और उसे केला के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था जब केला उससे मिला तो मेहता को लगा कि शायद वो वाकई में प्रॉपर्टी खरीदने वाला है इसलिए मेहता ने पूरी मेहनत से काम करते हुए उसे कई सारी प्रॉपर्टी दिखाई केला ठाकुर ये बात समझ चुका था इसलिए जब भी वो ऑफिस आता था तब वो सीधे मेहता के पास पहुंचकर उससे ही बात करता था बाद में मेहता को भी उसकी आदत समझ में आ गई थी और फिर उसने भी केला को इग्नोर करना शुरू कर दिया था इस पर केला ठाकुर बहुत नाराज हो गया था एक बार तो उसने मेहता के रिश्ते के, के, तो के, के बारे में भी बताया था दरअसल पुनित सरकार ने भी मेहता के साथ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कॉन्ट्रेक्ट किया था लेकिन फिर बाद में उसने भी मेगा की तरह ही कॉन्ट्रेक्ट तोड़कर किसी दूसरी एजेंसी में जाकर प्रॉपर्टी खरीद लिया था इसके बाद एक एम्प्लॉय से ये भी पता चला कि मेहता पूरे जयपुर शहर में घूम घूम कर कस्टमर्स को प्रॉपर्टी दिखाता था उसके पास कई सारी प्रॉपर्टी की चाबी रहती थी बाद में उसकी कंपनी से बाहर होने के बाद भी कई सारे फ्लैट और घरों की चाबियां गायब थी हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि चाबियां मेहता नहीं गायब की और दूसरी चीज जो चाबियां गायब हुई थी वो इतनी इम्पोर्टेंट भी थी भी नहीं ऐसे में किसी ने उस तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह कहा जा सकता है कि मेहता सीरियल मर्डर करने का प्लान कर रहा था इन सभी इन्फॉर्मेशन ने विक्रांत समेत बाकी के सभी टीम मेंबर्स को यह कंफर्म कर दिया था कि मेहता ही इस सीरियल मर्डर केस का कातिल है तो अभी के लिए सबसे जरूरी काम था मेहता का पकड़ा जाना विक्रांत अभी पूरे शहर में सर्च अभियान नहीं चाहता था कि पुलिस की किसी भी एक्टिविटी से मेहता अलर्ट हो जाए और इसके बजाय उसने और नैना ने ये डिसाइड किया था कि शहर के जितने चेक प्वाइंट है जैसे कि रेलवे स्टेशन बस स्टॉप यहाँ तक कि एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस को अलर्ट कर दिया जाए विक्रांत ने पुलिस वालों को यह टास्क दे दिया तभी रूही ने अपना तर्क रखते हुए कहा अच्छा ये मेहता के पास कई सारी प्रॉपर्टी की चाबी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी ऐसे ही घर में छुपा हुआ हो जिसकी चाबी उसके पास मौजूद हो जैसे की हो सकता है की वो उसी फ्लैट में छुपा बैठा हो जहां पर करंट देकर विक्टिम को मारा गया था हम्म ये बिल्कुल सही कह रही है तुम विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर उसने तुरंत ही हर्ष को उन सभी घरों को चेक करने का ऑर्डर दिया जिसकी चाबी मेहता के पास मौजूद थी इस पर हर्षित ने थोड़ा असहमति जाहिर करते हुए कहा अच्छा तो एक बार हम लोग क्यों ना फिर से मेहता के पुराने घर के आसपास जाकर चेक कर ले मुझे नहीं लगता कि मेहता ऐसे किसी घर में छुपने की गलती करेगा जिसकी चाबी ऑलरेडी उसके पास है और दूसरी चीज वो सारे घर मर्डर प्लेस भी तो है इस पर नैना तुरंत ही कहा नहीं अगर हम ज्यादा लार्ज स्केल में सर्चिंग करेंगे तो फिर इससे मेहता अलर्ट हो सकता है उसने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम कुछ लोगों को मेहता के पुराने घर पर नजर रखने के लिए भेजो लेकिन ध्यान रहे किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस वहां मौजूद है अनुष्का ने तुरंत ही अपना सिर कॉल लगाना शुरू कर दिया लेकिन तभी अचानक से विक्रांत ने उसके पास आकर कहा अनुष्का ये ग्यारह किल्स नॉवल के अकॉर्डिंग अगले विक्टिम का मर्डर कब होगा और उसका मर्डर किस जगह पर होगा वो डूब के मरा था अनुष्का ने कहा विक्टिम को एक पूल में के मारा गया था अब इस क्राइम सीन को भी इस तरह से क्रिएट करने का प्रयास किया था कि पुलिस को लगे कि विक्टिम गलती से पूल में किर गया और उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी ये सुनकर विक्रांत काफी कंफ्यूजन में आ गया कुछ पल तक बेहद गंभीरता से विचार करने के बाद उसने अनुष्का के शब्दों को दोहराते हुए कहा अबेंडेंट स्विमिंग पूल मतलब बेकार पड़ा स्विमिंग पूल ऐसा स्विमिंग पूल जिसे अब कहानी के अकॉर्डिंग ही खत्म करना चाहता है तो फिर इसका मतलब ये है की मेहता इस वक्त पांचवें मर्डर की तैयारी कर रहा होगा ये इतना भी आसान नहीं है, है ना अब उसे काफी प्रॉब्लम भी हो रही होगी हर्षित ने कहा फिर उसने आगे कहा देखे अभी सर्दी चल रही है तो इस टाइम भला कौन से स्विमिंग पूल में पानी भरा होगा और दूसरी चीज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा स्विमिंग पूल होंगे भी मुझे तो एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है मर्डर क्यों हुआ केशव पंडित ने अपनी कहानी में ऐसी जगह क्यों चुनी क्या रीजन है इसका हाँ मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है नैरा ने भी कुछ सोचते हुए कहा अगर किसी आदमी को पानी में डुबो कर इस तरह मारना है ये वो एक्सीडेंट जैसा लगे तो फिर उसके लिए तो सबसे बेहतर जगह तो कोई नदी या बड़ा तालाब है भला पूल में भी कोई डूबकर मरता है क्या विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए सहमति से कहा हाँ सही बात यही तो मैं भी कह रहा हूँ मुझे लग रहा है कि बुक में इस केस से जुड़ी कुछ और बात भी होगी इस पर अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं केशव ने मुझे बताया था कि उसने ये नॉवल बहुत साल पहले लिखा था जब वो शायद स्कूल से भी बाहर नहीं निकला था उसने ये भी बताया था कि नॉवल में कई सारी गलतियां भी हैं हो सकता है कि यह स्विमिंग पूल ही उसकी गलती हो नहीं विक्रांत ना के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि स्विमिंग पूल का उसकी गलती से कोई कनेक्शन है विक्रांत सर एक्चुअली मुझे एक चीज पता चली है विक्रांत ने कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा